द्रेदे ओम पशे मार्क्षेमशे ओ शांति अथर्वेदी पांडवपन ष्ठ मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था जिसमें सुश्रुक्ति कालीन जो आत्मा है उसको अव्याकृत ईश्वर से अभिन्न करके कहा ये सर्वेश्वर ये सर्वज्ञो अंतरयामी ये योनी येशो प्रभाव पे हुई भूतानां ऐसा कहा था समि से अभिन्न करके बेष्टि को कहा यही सर्वेश्वर है सबका शासक यही है तो लीन आत्मा है शासक यही है और सर्वज्ञ भी यही है और अंतर्यामी भी यही है और तो प्राणियों का उत्पत्ति कारण भी यही है सबके उत्पत्ति कारण भी यही है कारण है और सबके उत्पत्ति और लय का कारण भी यही है इसी में उत्पन्न होना है इसमें में लय होना है सभी को ये कहा था इसी के टीका कुछ बांटी चल रही थी विशेषण था ये सर्वेश्वरा ये सर्वज्ञ ये अंतर्यामी इत्यादि विशेषण है तो उसमें ये सो के विशेषण का व्याख्या करनी थी अंतर्यामी विशेषांतरण विषय दी टीका कर्षका एक अंतर्यामी विशेषण भी है ये सर्वेश्वरा ये सर्वज्ञ ये स अंतर्यामी जो सुशुति कालीन आत्मा की चर्चा की और समि से अभिन्न करके अभ्याकृत कहते हैं ईश्वर कहते हैं उससे अभिनय करके इस आत्मा को कहा यह सर्वेश्वर है ये सर्वज्ञ तीसरा विशेषण है अंतर्याम ये अंतर्याम कहा अंतरियामित्व विशेषण्तरम विषर्य जो अंतरियामित तो विशेषण है पूर्व में दो विशेषण दे चुके हैं सर्वेश्वर और सर्वज्ञ तीसरा विशेषण है इसका विस्तार करते है अंत इत्यादि सब मुझे कहा था अंतर सर्वेशां नियंता अनुप्रविश्य सर्वेशा भूताम नियंत्र सभी प्राणियों के भीतर में जड़ चेतन सबके भीतर में बैठ करके सब प्राणियों का नियंत्रण करने वाला भी यही है और एक अंतरियामी ब्राह्मण है वृद्धारे में तो उसमें सारे संसार के भीतर वही है जड़ चेतन सबके भीतर वही है उसी बैठ करके नियंत्रण करता है जिसके निियंत्रण में जगत की स्थिति मर्यादा चलती है ऐसे कहा है तो ये है सर्वशीर्षक माता अंतयामी ये अंतर अंतरअुप्रवेश भीतर में प्रवेश करके तत्वा तदेवाशत ऐसा है सब सृष्टि के भीतर में प्रविष्ट होकर के सर्वेश नियंता अं संपूर्ण भूतानी जड़चेतन जितने भी सब भूत भूता है पूर्ण भूत कहा सबका नियमता भी इत्यादि कहा ठीक है अन्य से कश्चित अंतर अनुप्रवेश नियम सामर्थ्या भाषा में एव एवकार लगाया हुआ है अवधारण के लिए यही है अन्य नहीं है कहने के यही कहते हैं, अन्य से कश्चित इस अंतर्यामी को छोड़कर इस चेतन तत्व को छोड़कर सुश्रुक्ति कालीन जो आत्मा है उसको छोड़कर अन्य कोई भी अंतर प्रवेश नियम भीतर प्रवेश करना भी संभव नहीं नियंत्रण करना भी संभव नहीं यानी किसी को सारे भूतों का नियंत्रण करना और सबके भीतर में प्रविष्ट होना अन्य किसी का सामर्थ्य नहीं इसलिए अवधारण दिया क्या अवधारण एव ये सन्त्र ही कहा सर्वे सर्वेश भूतान भी कहा उत्तम विशेषण हेतु तीन विशेषण हो गए यह येस ये, ये अंतरिया मंत्र में तीन विशेषण हो गए उक्तम विशेषणत्र हेतु कृपा यश को हेतु बनाकर के प्रकृत से प्राज्ञ से प्रकृत प्रकरण है प्राज्ञा का प्रकरण है विश्व तेजस्व हो चुका है व्याख्या हो चुकी है प्राज्ञी का सर्व जगत कारण तुम विशेष का विशेषणतरम आहार संपूर्ण जगत का कारण भी यही है एक विशेषण और लगाते ये योनि सर्वस्व सब का कारण भी यही है संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का कारण यही है कहा ये नहीं सर्वस्व इत्यादि है अतएव जब नियंता हो गया मान ये सर्वेश्वर हो गया सर्वज्ञ हो गया अंद्रयामी हो गया यही तीन हेतु से क्या सिद्ध होता है ये कारण भी यही है ये यह सिद्ध होता का वाषण का अतएव यथोक्तम सभेदम जगत ये जो तो भिन्न भिन्न रूप में भाषने वाला जो जगत है भिन्न भिन्न रूप में जड़ चंद्र से भाष रहा है जीव उसी से उत्पन्न होना है जड़ भी उसी से उत्पन्न होना है वही आत्मा से ये तो यथोक्तम सभेद जगत भिन्न भिन्न रूप से प्रसू जो जगत उत्पन्न होता है प्रसूय भिन्न भिन्न रूप में रूपा नाना उत्पन्न होने वाला जो जगत है प्रसूयते यशुणी सबको उत्पन्न यही करता है इसलिए इसका नाम योनिता योनि मैंने कारण संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला यही है सुसूपति में कोई भी जगत नहीं है अकेला होता है जाग्रत में आते या स्वप्न में या जाग्रत में जहां भी आएगा क्रम अक्रम जैसा होगा जगत खड़ा हो जाएगा जग चेतन तो दो विभाग हो जाएगा यही कारण सर्वस्व संपूर्ण तो का भी है। करता है, एक यथोक्तम स्वप्न जागृत स्थान बोय प्रतम यथोक्तम सभेदम भाषण यथोक्तमने क्या दो प्रकार से विभक्त होने वाला जगत स्वप्न स्वप्न रूप से जागृत रूप से एक ही कारण काम का स्वप्न जागृत स्थान तो प्रभक्ता में स्वप्न और जागृत दो स्थान में विभक्त जगत है जड़ चेतन रूप में विभक्त जगत का कारण भी यही है ये से जो निकाप हो गया ठीक है आगे कहते हैं सभेदम सब भेद के सहित का विशेष के सहित भेद मान विशेष क्या विशेष आध्यात्मिक आदिदेविक आदि तीन रूप जगत होता है जैसे शरीर आदि या आध्यात्मिक है और आदि भौतिक होगा भिन्न वस्तु और आदिदैविक देवता आदि जो बोलते हैं सब सभेदम का अर्थ करते हैं राशि में सभेदम कहा था सब विशेष जगत जगत विशेष है तीन रूप में है आदिदैविक जगत है आध्यात्मिक जगत है भौतिक जगत है सभेदम आध्यात्मिक आध्यात्म अधिदेव अधिभूत भेद सहित इन भूतों के सहित संपूर्ण प्रबंध जो तीन तरह से है अध्यात्म अधिभूत ये तीन सहित जितने भी जगत है संपूर्ण जगत का कारण यही है योनि सर्वस्व इसका अर्थ तो। निमित्त कारण तो नियम प्राचीना विशेषणानी निर्वहनती इतिहास एक संघ का पूर्वादी बोलता है एक ऐसे योनि शब्द से योनि शब्द का कारण मानना है निमित्त कारण मानने से भी पूर्वोक्त तो विशेषण घट जाएंगे पूर्व में जो तीन विशेषण लगाया हुआ है हाँ ये सा, ये सर्वेश्वर ये सर्वज्ञ ये सांतर्य यह घट जाएगा किसमें निमित्त कारण मानने पर भी घट जाएगा एक क्षम का कर रहा पूर्वाधि इसलिए कहना चाहते है नई नहीं प्रब प्रब अवतय भी भूता नाम उत्पत्ति और निमित्त कारण भी यही है केवल निमित्त कारण नहीं उपादान कारण भी यही है ये कहने के लिए कहा यही कहते हैं निमित्त कारण तो नियम है इसको नियमन करेंगे यहाँ पर ऐसे योन शब्द का अर्थ योनि माने कारण कौन सा कारण निमित्त कारण जैसे घट बनाने के लिए दंड चक्र आदि कुलाल आदि निमित्त कारण होते हैं तो उसी प्रकार निमित्त कारण माने के नयायिका आदि निमित्त कारण मानते हैं ईश्वर को तो ये विशेषण घट जाएगा ये शंका है पूर्व आदि के निमित्त कारण पुणे में भी प्राचीन विशेषाणी पूर्वोक्त तो विशेषण जो तीन है अंतरिया विशेषण है निर्वहन बहन हो जाएंगे इतनी आशंका ऐसा शंका उत्तर देते हैं ब्रह्म सूत्र के आधार से उत्तर देते हैं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुप्रोधात ऐसा कहा देखो खाली निमित्र कारण नहीं है परमात्मा प्रकृति भी है उपादान कारण भी है दोनों ही है जो तो प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का अनुप्रोध होने से अविरोध होने से माने एक ही व्यक्ति दोनों कारणों में देखा गया है के परिषद के सठ अध्याय में प्रसंग आया प्रतिज्ञा की एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की जब श्वेत गुरु गुरुकुण से वापस आता है तो पिताजी को नमस्कार तक नहीं करता अपने को बहुत गुरुमुख से विद्या पाई हुई मानता है अनुसान मानी मानता है अनुश्रवण मानता है गुरुमुख से सुना हुआ हो ऐसा मानता है सांगो पांग ज्यादा अध्ययन किया हो ऐसे मानता है प्रणाम तक नहीं किया स्तब्ध है जैसे काष्ट होता है उस तरह खड़ा है उसको पिताजी पूछते हैं तुम इतने कुछ विशेषता दिखने में आ रहे हो तुम्हारे सामने इसकी विशेषता दिखाई पड़ रही क्या है तुम्हारे में क्या तम एदम तम आदेशम अपराक्षे न अभिज्ञातम विज्ञातम भगवती अमतम मतम अविदम विद्यतम भगवती इत्यादि तीन बातें था जिससे जिसको जानने पर अविदित कुछ भी नहीं रहेगा कोई भी शेष नहीं रहेगा ऐसा तब तत्व तो तो तुमने पूछा जिसको सुनने पर कोई सुनना बाकी नहीं रहेगा सब सुना हुआ हो जाता है तब कहा नहीं मैंने तो नहीं मेरे गुरुजी जानते नहीं थे बात आप ही बताइए तब उन्होंने दृष्टांत दिया जैसे मि, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी के बने पात्रों का ज्ञान हो जाता है लोहे का ज्ञान से औजारों का ज्ञान हो जाता है सुवर्ण के ज्ञान से जितने भी जेवर है आभूषण उनका ज्ञान होता है इसी प्रकार जगत के कारण को जानने से संपूर्ण जगत का ज्ञान हो जाता है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा किया उसके बाद सदैव सौम्य द्रहित एक आदि आरंभ कर तो दिया तो प्रतिज्ञा और दृष्टान्त दिया मिट्टी आदि का दृष्टान्त दिया प्रतिज्ञा है एक विज्ञान की एक विज्ञान की प्रतिज्ञा है और दृष्टान्त मिट्टी आदि तीन दृष्टान्त दिया, दिया। है मिट्टी लोह है लोहा है सोना है सोने का ज्ञान हो गया तो आभूषणों का ज्ञान हो जाएगा मिट्टी के ज्ञान हो जाए तो जहां भी जिस आकृति में जैसे आकृति भिन्न भिन्न है यहाँ वही घट के आकृति अलग होगी स्थान स्थान दूसरे स्थान पर भिन्न आकृति होगा उसका आ, आकृति भिन्न होगी हो नाम भी भिन्न होगा यहाँ भट्ट बोलते होंगे कुछ और बोलते होंगे किन्तु जिसने मिट्टी को पहचाना है मिट्टी रूप से पहचान लेगा उसको एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा और दृष्टांत भी यही दिया है मित्ती आदि का दृष्टांत दिया ये प्रकार को होता है प्रतिज्ञा दृष्टांत दृष्टान प्रकृति कारण भी है वो प्रकृति उपादान कारण भी है परमात्मा खाली निमित्त कारण नहीं नैयादि केवल निमित्त कारण मानते हैं उपादान कारण परमाणु को मानते हैं जब प्रलय अवस्था में ये पृथ्वी आदि चार भूत पृथ्वी जल तेज वायु यह सवयव मानते हैं बाधी तो नित्य है उनके आकाश तो नित्य है तो ये चारों का खंडन विघटन होने लग जाएगा विघटन होते होते होते होते होते अंतिम कण में जाकर के बैठ जाएगा जिसको परमाणु बोलते हैं जहां विघटन होना संभव नहीं है ऐसी स्थिति को ये परमाणु कहते हैं परमाणु रूप में बैठेगा स्तब्ध होकर के बैठे क्रिया नहीं हलचल नहीं अब जब सृष्टि का समय आएगा तो ईश्वर के ईश्वर की इच्छा पैदा हो जाएगी ये जुड़ जाए ऐसी इच्छा तो ईश्वर वहां निमित्तकार नहीं ईश्वर की इच्छा निमित्त बन जाती है तो वो उनमें क्रिया वो क्रियाशील हो जाते हैं परमाणु दो जुड़ जाएंगे अपने में क्रिया हो गई बिल्कुल कोई जोड़ने वाला नहीं ईश्वर की इच्छा मात्र कारण निमित्त कारण ईश्वर कारण में बनते हैं परमाणु से जगत बनता नहीं। नहीं। नहीं। है ऐसा मानते हैं इच्छा होने पर क्रियाशील हो गए दो जुड़े दोनों नाम पड़ा फिर तीन दोनों जुड़े एक तरह सेड़ो नाम पड़ा इस तरह से जुड़ते जुड़ते जुड़ते धरती बन गई इत्यादि ऐसी मान्य उनकी है केवल ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। तो ब्रह्मसूत्र में कहा केवल निमित्त कारण नहीं है प्रकृतिश्च माने उपादान कारण भी है प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुदार प्रतिज्ञा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है सान्दोग्यष्ट अध्याय में और दृष्टांत मृत्यु आदि का दृष्टांत दिया हुआ है उसके विरोध नहीं होता है सामान्य पर विरोध नहीं है उपादान कारण भी है ऐसा कहा यदि न्यायात ऐसे युक्ति से निमित्त उपादान जो जगत न भिन्न तुम इतमतः सिद्धम इस युक्ति से ब्रह्म से क्या सिद्ध होता है जगत में क्या होता है निमित्त उपादान में भिन्न भिन्न नहीं होता एक ही होता है जो निमित्त कारण बनेगा वही उपादान कारण भी होगा जगत का एक ही होगा इस सिद्ध है नियमतः सिद्धम नियम से सिद्ध है तो इसलिए विशेषण लगाते हैं क्या कहा प्रभाव प्रभव अप्रयोगी भूता नाम उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी यही है भूतों का ऐसा विशेषण कहा कहाता इत्यादि कहेंगे दो नंबर की टिप्पणी है प्रकृतिश्च्वर प्रकृति का निमित्तम अप निमित्तम प्रकृति और चलना निमित्त कहते हैं प्रकृति मानी उपादान जगत का उपादान कारण ईश्वर है यह नैया एक न्याय आदि मत का खंडन के, के लिए विवादियों का मत का खंडन के लिए परमाणुवाद का खंडन के लिए प्रकृति में उपादान कारण ईश्वर है चात निमित्तम प्रकृतिश्च सूत्र में चकार है चकार से क्या लगे निमित्त कारण ही है ऐसा दृष्टांत मिलता है उड़न आदि आदि का दृष्टांत मिलता है मकड़ी आदि का दृष्टान्त मिलता है कि मकड़ी कहें मटीरियल लाती नहीं है मटीरियल भी वही बनती है और बनाने वाली भी वही है जो जाला बनाती ना मटेरियल भी उसी को लाला से बनना वही है और ये भी वही है साधन भी वही है कर्ता भी वही है ठीक है मगड़ी आदि के दृष्टान दृष्टान्त है वहां ईश्वर प्रकृति उपादान प्रकृति मानी उपादान सूत्र में जो प्रकृति शब्द कहा उसका अर्थ उपादान कारण है और चाप निमित्तम अपनी प्रकृतिश्च ऐसा सूत्र में चकार है उसका चे निमित कारण भी है एवं अभिवगते चती निमित्त अभिन्न उपादान कारण स्वीकार करने पर उस परमात्मा को निवित्त अभिन्न उपादान कारण स्वीकार करने पर खा निवित्त कारण नहीं उपादान सहित निमित्त कारण स्वीकार करने पर एकस्वीन विज्ञाते सर्व विज्ञात भवती ये उद्दालय का वचन है छांदो के ष्ठ अध अध्याय में एक के जानने पर सब कुछ जाना हुआ होता है ऐसा प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा है और मृदादि दृष्टांत है और अनुप्रोध अविरोध्या और मृदादि का दृष्टान्त दिया छांदोग्य में इन दोनों का ये अनुपरोध माने अविरोध हो जाएगा विरोध नहीं होगा मान ईश्वर को प्रकृति भी मानने पर भी छांदोग्य के ष्ठ अध्याय के जो प्रतिज्ञा और ये दृष्टांत है दोनों सही हो जाएंगे नहीं निमित्तकार अवगम कार्यालय निमित्त कार्य के जानने से कार्य का ज्ञान नहीं होता निमित्त कारण के जानने मात्र से कार्य का ज्ञान नहीं होगा उपादान के कारण के ज्ञान, ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है एक विज्ञान में सर्व विज्ञान के समय में निमित्त कारण के जानने से कार्य का ज्ञान संपूर्ण कार्य का ज्ञान नहीं होगा कार्य मात्र का ज्ञान नहीं होता किंतु तो उपादान कारण समझ लिया है मिट्टी को यदि समझ लिया है मिट्टी के जितने भी कार्य जिस देश में है जिस अवस्था में भूत भविष्य वर्तमान जितने भी कालो में पैदा होंगे या हुए या है सबका ज्ञान हो जाएगा कह रहे नहीं निवित कारण अवगमे निवृत्त कारण के जानने पर कार्य अवगमन कार्य का अवगमन नहीं ज्ञान नहीं हो सकता किन्तु तरह ही तब क्या होगा तो कहा उपादान अवगमेव उपादान कारण के जानने पर ही कार्य का ज्ञान होगा स्थिति श्रुति अविरोधार्थम अपनी उपादानत्व यह श्रुति जो छांद श्रुति को अविरोध दिखाने के लिए छांद श्रुति ने अविरोध किया है उपादान कार्य के ज्ञान से संपूर्ण कार्य के ज्ञान बताया गया है इसलिए अविरोधार्थम अपनी श्रुति छानद को अविरोध करने के लिए भी उपादान ईश्वर से अभ्युपगमनीय सूत्र का अर्थ है को अविरोध दिखाने विरोध न हो स्त्रुति के साथ इसके लिए भी निमित्त कारण के साथ साथ उपादान कारण नहीं बनना चाहिए सूत्र का अर्थ हो गया इसलिए कहा इत्यादि भाषण कहा था यथ एवं प्रभवच अत्ययच प्रभवाते भूता नाम ये ऐसा है इसलिए क्या होगा प्रभव और अत्यय प्रभवंती अस्मत जिससे उत्पन्न होते हैं जिसमें उत्पन्न होते हैं उसको प्रभव कहा गया प्रव धातु है हृदोरप सूत्र से अप्रत्यय लगा हुआ है प्रभवंती अस्मात अपादान कार्य कर्तिकार संज्ञा एवं सूत्र अधिकार में आता है सूत्र हृदोरप आदि सूत्र तो यान या कारण कारक अर्थ में यह अप्रत्यय अप हुआ हृदो रथ सूत्र है, है उबरण धातु से अप होता है यत एवं प्रभवच अप्यय अप्यय में ईणगतो धातु है अपिपूर्वक है वो, वहां पर वो हुआ है अच प्रत्यय हुआ ये रथ सूत्र है अच हुआ अप्यय वहां बने अपिगछन अस्विनती अप्यय अप्य अभिगछन दमदापू से कर तो अपेती अपे अस्मिन की ऐसा होता ये कर्तिकार के जो संज्ञा और सूत्र के अधिकार में आता है ये रथ सूत्र दिदो रूत्र ग्रंथ लघु पे पड़े है यत एवं प्रभवच अप्यो प्रभाव और अप्यय माने उत्पत्ति और लय स्थान ही भूताना ये संपूर्ण होने वाले जितने भी है प्राणी मात्र प्र� हैं सबका यही होता है यही यहां पर कहा प्रभवती अस्मा ती प्रभव विग्रह दिया प्रभव शब्द की वित्पत्ति दिया है अकर्कार सूत्र के अधिकार में हृदय सूत्र लगा हुआ है अप्रत्यय हुआ है बोधात्म से प्रभवती अस्मात प्रभव होते हैं इसे इसलिए प्रभव कहा जैसे मिट्टी से घट होता है मिट्टी उसका प्रभव है ऐसे अप्यय <प्पेते> अश्मनीति अप्यय जिसमें लय हो जाता है उसको अप्यय कहा जाता है अधिकारों को जिसमें लय होगा उसको अप्यय कहा जाता है कहा न तो ये तो भूतानाम एकत्र उपादान संभावित करता है ये दोनों के दोनों भूतों का माने उत्पत्ति और लय होना उपादान के बिना संभव नहीं है उपादान में उनकी उत्पत्ति होनी उपादान में ही लय होना है को उत्पन्न होना मिट्टी नहीं है मिट्टी नहीं मरना है उत्पत्ति लय उपादान में हुआ करता है ये कहा ये तो ये दोनों प्रभव और अप्यय दो, दो जो है उत्पत्ति और लय दोनों भूताराम एकत्र उपादान एकत्र उपादान के बिना ये दोनों एक जगह होना संभव नहीं है इसलिए कहा आगे इसमें कारिका के लिए एक अवतरण देते हैं गौरपादाचार्य अत्र श्लोका भवंती ऐसा कहा अत्र श्लोका बवंती ये जो छह मंत्र अब तक हो गए है मांडिको परिषद में इन मंत्रों के ऊपर अस्विन विषय इस विषय में अत्र मान अस्विन ये छह मंत्र हो गया है छह मंत्रों के ऊपर एक श्लोका ये आगे की कार्यिकाएं ये होंगे इसका मान विस्तार करने वाले इसके विश्लेषण करने वाले कार्य होते है ये कहा ये कौड़ पादारी का शब्द है इसके लिए भाष्यकार कुछ भाष्य में बोलेंगे इसी को उसके लिए टीकाकार लिखते हैं भाष्यकार के अवतरण के रूप में लिखते हैं आचार्य मांडुको परिषदन पठित्वा आचार्य शब्द से यहाँ पर गौरपादाचार्य आचार्य आचार्य ने क्या किया मांडुको परिषद पठित्वा मांडविको परिषद को पूरा पढ़ा पढ़ाओ बारह मंत्र का है गौरपादाचार्य जी ने मांडविको परिषद को संगोपांग पढ़ा आचार्य ही मांडविको परिषद पठित्वा आचार्य जी ने को परिषद को पढ़ करके आचार्य शब्द करते गौड़ा जाए पठित तद व्याख्यान श्लोक अवतारम अत्र इत्यादि न कृतम उसके व्याख्या उस को परिषद को पढ़ने के बाद उनके बुद्धि में जो स्पुरण हुआ उसके जो व्याख्या करने के लिए करने के अत्र इत्यादि न कृतम उसके अवतारण के रूप में श्लोक आगे लिखना है उसके अवतरण के रूप में अत्र शब्द इत्यादि से ये लिखा है श्लोका भवंती ये आचार्य जी का शब्द है तद अत्र अनुदे उसमें से अत्र पद को अनुवाद करते है भाष्यकार तो अत्र श्लोका कारिकाकार का है उसमें से अत्र पद का अनुवाद करके भाष्यकार हो भाष्यकार शंकराचार्य व्याकरोति व्याख्या करते हैं अत्र पद जो मूलकार का है उसका अनुवाद करके भाष्यकार बोलते हैं भाष्यकार अत्र श्लोका अत्र माने ये तस्वीन यथोर्थ अर्थ जिस विषय में उपनिषदों ने जो कहा उसी अर्थ में छ मंत्रों के द्वारा जो बात निष्पन्न हुआ है तक उसी अर्थ में ये सुबह आगे कार्यिकाएं आगे क्योंकि कारिका, तो कारिका जब लिखेंगे यहाँ आपको कार्य का छ नंबर मंत्र तक के एक भाग में कारिका लिखेंगे सप्तम मंत्र की कारिका स्वतंत्र है और तो अष्टम से लेकर के एकादश मंत्र तक चार मंत्रों का थे एक एक भाग में कार्यकाय होंगे चार भाग में है सारे मिल और द्वादश मंत्र का स्वतंत्र रूप में दो मंत्र सप्तम और द्वादश दो तो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप में होंगे और एक से लेके छ तक एक है कारिका का भाग और अष्टम से लेकर के एकादश तक एक भाग में आएगा तो यही कहना चाहते भाष्यकार व्याख्या करने का अत्री भाष्य ने कहा इस विषय में कि आगे श्लोक और कहकर एक नंबर यथोक् विश्वाद रूपये अर्थे अभी तक जो कुछ चर्चा हुई है छह मंत्रों में विश्व तेजस प्राज्ञा इसी की तीन की चर्चा हो रखी है जागृत स्थान वाला विश्व स्वप्न स्थान वाला तेजस स्थान सु, सु, वाला प्राज्ञा ये तीन आत्मा तीन तरह की अवस्थाओं को लेकर के तीन आत्मा की चर्चा की गई इसी विषय में ये आगे कार्य है ये बोलना चाह रहे हैं कारिका बयस्प्रजों सो हंत प्रज स्तुतन प्रज्ञा प्रज्व स् बयस्प्रजों विपुर्श्व हंत प्रज्ञ स्त यश धन प्रज्ञा प्राज एक स्मृत एक त्रिधास्मृत वो आत्मा एक ही है चेतनात्मा एक तीन नहीं है किन्तु तीन प्रकार से विचार किया गया अवस्थाभेद को लेकर उपाधि को लेकर जागृत उपाधि स्वप्न उपाधि सुसुप्ति उपाधि को लेकर तीन प्रकार से विचार किया गया एक ही आत्मा है यानी कि कालीन आत्मा अलग हो कालीन अलग हो सुसुक्ति कालीन अलग हो ऐसा नहीं है प्रतिविज्ञा एक ही होती है वही मैं हूं ऐसी प्रतिविज्ञा होती है भिन्न आत्मा नहीं है कल का जागृतकालीन आत्मा अलग सो, सोते समय का अलग अभी जगह दूसरा हो तो कल के कार्य का ख्याल नहीं आना चाहिए मतलब। कल जो कार्य अधूरा था वहीं से आगे बढ़ता है आत्मा एक ही है भिन्न भिन्न नहीं है जो तो उपाधि के कारण नाम भिन्न भिन्न पड़ा है विभूर विश्व विभू विश्व ये विश्व मैंने केवल शरीरभिमान ही नहीं अधिदैव से अभिन्न किया हुआ जो तो अंतरियामी रूप से अभिन्न किया विश्व है विभू जो विश्व है माने अजिद से अभिन्न किया हुआ मानी विराट रूप से अभिन्न किया हुआ जो विश्व है उसका नाम है बाईस प्रज्ञा उसका काल में बाईस प्रज्ञा वाला होता है विभू माने इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों के ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है उसका काल में उसको विश्व कह माने केवल शरीर छिन्न इतना मात्र नहीं लेना अजिदैव से अभिन्न करके लेना समस्ती रूप से जो विभू है वह विश्व है वो बइस प्रज्ञा वाला होता है उसका नाम बाईस प्रज्ञा रखा गया है जागृत स्थान हो बइस प्रज्ञा ऐसा आया जा था जागृत वाला बहिश प्रज्ञा वाला होता है मानी इंद्रियों के माध्यम से विष्व का ज्ञान प्राप्त करता हैजस है। ही माने अस्मात अंत प्रज्ञस्त तू माने किन्तु तैजस अंत प्रज्ञ जो तेजस होता है स्वप्न उपाधि वाला जो होगा तेजस तो केवल वहां भीतर वृत्ति ही बनती है विषय नहीं है मन ही विषय और विषय दो आकार में दिखाई देता है वहां मन ही दो रूप में दिखाई पड़ रहा है ऐसे उस काल में उस आत्मा को तेजस बोलते हैं ऐसे शोपला भ्रष्टा जो होगा तो वो होगा तेजस जो होगा वो अंत प्रज्ञा वाला होगा क्योंकि विषय इंद्रिय संपर्क जनित ज्ञान नहीं है वहां ज्ञान है विषय और इंद्रिय के संबंध से ज्ञान नहीं है बासनामा ये विषय है बासनामा इंद्रिया है ऐसे ज्ञान वाले को अंत प्रज्ञा कहा घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञा प्रज्ञान घन कहा था सुशुक्ति कालीन आत्मा को प्रज्ञान घन कहा था, गाना था? उसको घन प्रज्ञा शब्द यहां कार्य का श्लोक मिलाने के लिए ऐसा प्रज्ञान घन का घन प्रज्ञ कहा मान प्रज्ञान का कुंज हो जाता है प्राज्ञ जो होता है प्रज्ञान कुंज होगा मान विशेष ज्ञान नहीं रहेगा सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है वो गहन प्रज्ञा सारे जितने विशेष ज्ञान अलग अलग थे सब एक हो गए ऐसा लगता है उसका लिश्व, सुटिका लिश्व, सुटिका लिश्व, उसको कहते हैं एक एवं बता आत्मा एक ही है तीन प्रकार से चिंतन किया है उसका अवस्था भेद को लेकर के तीन प्रकार से विचार किया गया है एक ही आत्मा है ऐसा कहा विश्व से विभुत्वम विश्व में एक विशेषण लगा दिया विभू कहा बहिष्ठ प्रज्ञा विभू विश्व कहा तो विश्व को विभू संज्ञा दिखा क्या, क्या है विभुत्व वहां विश्व से विभुत्व प्रागुप्त अधिदेवक विश्व में जो विभुत्व दिखाई दे रहा है तमिका में विश्व को विभू कहा तो विभू का अर्थ व्यापक तो विश्व के परिचन्न होना चाहिए ये शरीर मात्र के घेरे में जितना है उसको विश्व कहना चाहिए तो कैसे कहा तब कहते हैं अधिदेविका अभिदैविक अभेदा अवधेय आदिदैविक जो तत्व है उससे अभेद करके कहा खाली अध्यात्म मात्र को लेकर के नहीं अधिदैविक से अभेद करके कहा विश्व विभु कहा ये जानना चाहिए कहा अध्यात्म अधिदेव अभेदे पूर्व उदाहता सूचे सूचय ही शर्द ही है वैश्व दिभु विश्व ही क्या करता है कहा अध्यात्म अधिदेव के अभेद में अध्यात्म विश्व है अभेद विराट आदि है क्या है और दोनों का अभेद में पूर्व उदाहरण होगी पहले में उदाहरण दिया जागृत है पूर्व उदाहरता तो मंत्रों में उदाहरण दी गई स्त्रुतिया में ही इसलिए दिया कहा तो पूर्व उदाहरण क्या है तीन नंबर में कहा जागृत स्थान हाँ जागृस्थान बहिस्प्रग्ञा इत्यादि स्मृतियां हैं यही है थूल सूक्ष्म कारण उपादि भेदात जीव भेद आशंक्य स्वरूप ऐके स्वतंत्र उपाधि भेद मंत्रेण विशेष मत भेदात अबांतर भेदोक्ति यह शंका होती है अवस्था भेद से जीव भेद हो जाएगा विश्व अलग होगा तेजस अलग होगा और प्राग्ञा अलग अवस्था भेद से एक जागृत अवस्था वाला है एक स्वप्न अवस्था वाला है एक सुसुप्ति अवस्था वाला है ये शंका थूल सूक्ष्म कारण उपाधि भेदात तीन उपाधि है विश्व के उपाधि स्थूल है और तेजस के उपाधि सूक्ष्म है और प्राज्ञ के उपाधि कारण है थूल सूक्ष्म कारण उपाधि भेदा जीव भेद जीव भिन्न भिन्न है जागृत काल वाला भिन्न है स्वप्न काल वाला भिन्न सुसुप्त काल वाला भिन्न आशंख्य ऐसी शंका करेगा पूर्वाधिक उसका उत्तर कहते हैं स्वरूपाय के भी स्वरूप के एक होने पर भी स्वतंत्र उपाधि वेद मंत्रण मात्र भेदा वो जो उपाधि है ना स्वतंत्र उपाधि नहीं है यार या जो उपाधि है विश्व तेजस्व प्राज्ञ बनाने के लिए जागृत स्वप्न सुशुक्ति स्वतंत्र उपाधि नहीं है सुषुप्त स्वतंत्र सु, सु, सु, उपाधि के बिना एक भेद सिद्ध नहीं कर सकते विशेषण में केवल भेद है जागृत स्थान आदि जो विशेषण है उसमें भेद है आत्मा में भेद नहीं है स्वतंत्र उपाधि भेद मंत्रा स्वतंत्र रूप से उपाधि का जहां भेद होगा वहां तो उपही भी बिन्द हो जाएगी किंतु यहां पर स्वतंत्र उपाधि नहीं है ये दिखाना चाहते हैं स्वतंत्र उपाधि भेद मंत्र उसके बिना विशेषण मात्र भेदा या विशेषण मात्र का ही भेदा है स्वतंत्र उपाधि नहीं है यहां भेद नहीं विशेषण मात्र भेदा अवांत्र भेद अवांतर भेद हो जाएगा तीनों मुख्य एक होने पर भी अवस्था को लेकर के अभांतर भेद हो जाएगा एक उत्तर देते हैं एक एवं कृदास्ता एक ही है वो किंतु तीन प्रकार से स्मरण किया गया एक कार्यक्रम का बताया टिप्पणी चार की स्वतंत्र उपाधि इत्यादि स्वतंत्र इत्यादि विथाउट निरपेक्षा स्वतंत्र माने अलग अलग सबकी उपाधि भिन्न भिन्न हो एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाली हो ऐसा नहीं है उपाधि स्वातंत्र नाम उपाधि में स्वातंत्र क्या चीज है स्वतंत्रता क्या है स्व उपहित व्यवहारे उपाध्यंतर निरपेक्षित अपने जो उपहित होगा उपाधि में के घेरे में पड़ने वाला जो उपहित है अपने उपहित के व्यवहार में उपाधि अन्य उपाधि की अपेक्षा न रखने वाली को स्वतंत्र उपाधि कहते हैं एंड दूसरी उपाधि को अपेक्षा न करके अपने उपहित के व्यवहार कराने वाली को स्वतंत्र उपाधि मानते हैं यथा देवदत्त योग जैसे देवदत्त देवदत्ता अवच्छिन्न आत्मा यज्ञ दत्ता आत्मा वहां पर उपाधि शरीर है देवदत्त शरीर यज्ञ शरीर तो उपाधि यहां है उस आत्मा को अलग अलग व्यवहार करने के लिए अयम देवदत्ता एयम यज्ञ दत्ता बोलने में तो दो शरीर हो गए अलग अलग शरीर हैं वो स्वतंत्र उपाधि है देवदत्त व्यक्ति के व्यवहार करते समय में यज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है यज्ञ व्यक्ति के व्यवहार काल में देवदत्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं वो स्वतंत्र उपाधि है दोनों शरीर स्वतंत्र उपाधि ऐसे यहां नहीं विश्वादी उपाधि नाम तो मिथा ये जो विश्व तेजस्व राज्य जो उपाधिया हैं आत्मा की इसमें परस्तर अपेक्षा है इतना स्वतंत्र नहीं है सापेक्ष अस्वातंत्र स्वतंत्र न होने से न मुख्य भेद ये आत्मा में जो विश्वादी आत्मा में मुख्य भेद के प्रयोजक नहीं बन सकते विश्वादी उपाधि कहा विशेषण मात्र भेद विशेषण भेद न है एक को विश्व करके कहा गया एक को तेजस कहा एक को प्राग्ञ कहा आत्मा में भेद करने से विशेष मात्र भेद होने से तो अवान्तर भेद संपादक अर्थात अवान्तर भेद के संपादक हो जाएंगे विश्वादी उपाधि तेम अवांतर भेदोक्ति इसलिए उस आत्माओं को अवान्तर भेद का कथन किया कहा। एक दास व्रत ये कारिका में बोल दिया यहां पर आनंदगिरी ध्यान देना आनंदगिर तरीका लेखेंगे पहले कारिका का कुछ अंश को लेकर के व्याख्या कर देंगे अवतरण के रूप में उसके बाद भाष्यकार के वचनों में चलेंगे हर कारिका में ऐसे चलेगा अब भाष्यकार चुपचाप है कारिकाकार ने एक एवस्थार्थ मित्र जो कारिका में है एक टीकाकार ने उसी को अवतरण दिया हर कारिका में ऐसे करेंगे पहले कारिका से अवतरण कार्य देंगे उसके बाद भाष्य का देंगे आनंद की शैली है टीका है पदार्थान पूर्व में उक्त तात्पर्य श्लोक से वक्तव्यवशिष तीनों विश्व तेजस प्राज्ञ जो तीन अवस्थाओं के विशिष्ट आत्माओं में जो पदार्थ थे विषय का विषय का प्रतिपादन पहले छह मंत्रों में हो चुका है विषयों का प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं केवल उसका तात्पर्य बतलाना बाकी है इन मंत्रों का तात्पर्य क्या निकला सहाराओं से क्या निकला वो बतलाना बाकी है मंत्रों का अर्थ हो चुका है पास कार्य करी दिया है हमने भी किया है अपने ढंग से किया है भाष्यकार के पीछे पीछे तो इसलिए उसके व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है पदार्थान पूर्वक एवं तत्व पदस्य पदार्थ शब्दों का अर्थ तो पहले कर दिया है मंत्रों में कर दिया भाष्य में कर दिया टीका में कर दिया इसलिए तात्पर्य श्लोकस्य वक्तव्य वक्तव्य क्या रह जाएगा श्लोकों का इन कार्यों का तात्पर्य वक्तव्य तात्पर्य शेष रह जाएगा ये श्लोकों का तात्पर्य क्या निकला इन मंत्रों का ये शेष रहता है इसलिए कहना चाहते हैं तला उसको तात्पर्य बताते हैं पर्यायणा वास् परिस्थानत्वाद बारी बारी करके एक एक करके ती तीन स्थान वाला हो जाता है त्रिस्थानत्वा कभी जागृत में होता है कभी स्वप्न में होता है कभी सुसुप्त में होता है त्रिस्थानवार त्रिस्थान वाला होने से सो अहम इति स्मृत्या प्रतिसंधाना च एक ही काल में तीनों स्थानों में नहीं है भिन्न भिन्न काल में है कभी जागृत में होता है कभी स्वप्न में होता है कभी इसमें तीन स्थान वाला हो जाता है शिष्पन इत्यादि होने से स्मृति होती है सोयम घटा इत्यादि स्मृति होती है और वही मैं हूं ऐसी प्रतिविज्ञा होती है प्रतिसंधाना प्रतिविज्ञा भी होती है जो सोने से पहले जो था अभी वो मही हो जो सुसूक्त में था वही मही हो ऐसी प्रतिविज्ञा होती है जो निद्रा में सोया था वही अभी जगा हुआ हो ऐसी प्रतिविज्ञा होती है तपता और इदमता को अवगाही करने वाले ज्ञान को प्रतिविज्ञा बोलते हैं तत्तेरम और ज्ञानम प्रतिविज्ञा ज्ञान कई प्रकार विज्ञान होते हैं उनमें से ज्ञान है प्रतिविज्ञा सोयम देवदत्ता जो बोलते हैं ल विशिष्ट या तद्वेश काल विशिष्ट ये कुछ विरोध आता है पहले में देखा था कल और आज उत्तरकाश में दिख रहा है तब बोलते स्वयं तो ये वही है जो वहां देखा था तब वही ऐसे बोला जाता है उसमें विरोधी अंश को छोड़ देते हैं तो केवल वहां देवदत्त को लेकर के बोला जाता है व्यक्ति मात्र को लेकर स्वयं देवता बोला जाता है प्रतिविज्ञा उसका नाम है यही टीका ने कहा <coughs> भाष्य में ये कहा था कि पर्याय त्रिष्ठान तीन थान वाला है पर्याय करके आत्मा होने के सोहम स्मृतिया सोहम ऐसा स्मरण होता है वही मैं हूं सोया हुआ दूसरा जगा हुआ दूसरा ऐसा नहीं होता वही मैं हू सोहम स्मृतिया प्रतिसंधान और प्रति भी होती है इसलिए थान त्रय व्यतिरिक्त तत्व क्या सो हम होने से क्या होगा तीनों स्थानों से अतिरिक्त सिद्ध होता है तीन घर में जाने वाला व्यक्ति तीन घरों से अतिरिक्त तो होता है ये शरीर ही आत्मा नहीं है यही सिद्ध हो जाता है यह ऐसा करने से प्रतिज्ञा से ही सिद्ध होगा क्योंकि स्वप्न में जो शरीर था वो शरीर चला गया वे विचार कर गया अभी नहीं है किन्तु मैं तो वही हूं मैंने स्वप्न देखा बोलता किसने देखा मैंने देखा वही मैं हूं वो स्वप्न वाला शरीर अभी नहीं है अब दूसरे शरीर मैं वही हूं तो ये तीन घर किसी के पास और घर बदलने वाला व्यक्ति एक ही होता है घर बदल जाते हैं इसी प्रकार अवस्था बदले जाते हैं आत्मा बदलता नहीं यही यहां पर बताने था। का धान तय व्यतिरिक्त अतिरिक्त हूं इससे क्या होगा ऐसी प्रतिविज्ञा आदि के माध्यम से तीनों स्थानों से अतिरिक्त जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से अतिरिक्त और आत्मा एक है अवस्थाएं तीन है व्य विचारी है आत्मा व्यविचारी है और आत्मा ए, एक है एक और शुद्धत्व आत्मा शुद्ध है ये उपाधि में अशुद्ध है जो उपाधि है ये अशुद्ध है और असंगतत्वम असंग आत्मा में असंगता भी सिद्ध हो जाएगी महामत्स्य आदि का दृष्टांत है वृद्धारण बहुत बड़ा एक मत्स्य होगा नदी को धार को पार करके वो किनारा जाता है ये किनारा आता है तो किसी के साथ उसका संपर्क नहीं होता ठीक इसी प्रकार यह आत्मा तीनों स्थानों में घूम रहा है कभी जागरतना है कभी स्वप्न में कभी शुद्ध में घूम रहा है वो अवस्थाओं से कुछ भी लाता नहीं कुछ भी नहीं अपने असंगता बनाए रखता है असंग सचित इत्यादि है असंगता सिद्ध हो जाती है आत्मा की सिद्धंता है ये यह तात्पर्य निकला महामत्स्यदी दृष्टान्त श्रुते है ये माने स्मृति में दृष्टांत है मान वृद्धारुण को भी शब्द दृष्टान्त है महामत्स्य दृष्टान एक दो की टिप्पणी स्मृतिया मैं प्रति स्मृति का अर्थ प्रतिविज्ञा है yes? और प्रतिसंधानात्मक विषय का प्रतिविज्ञा का विषय हो जाता है वो शो हम वही मई हूँ ऐसे प्रतिसंधान होता है मैं वही हूँ प्रतिविज्ञा के का विषय बनने के कारण आत्मा में भेद नहीं हो जाता आत्मा भिन्न नहीं होती, अवस्था भिन्न नहीं है। यही यही सिद्ध होगा, ये अभी तक के छह मंत्रों कात्म यदि आत्मन चैतन्यम इव स्वाभाविक स्थान न तरी तद तम व्यविचरमचर च आत्मा स्थान कर्मक्रभ्याम तस्थान अत तद्यतिरिकमन सिद्धम ये तर्क दे रहे हैं सिद्धांत यदि आत्मा चैतन्य जैसे आत्मा का चैतन्य जागृत में भी चैतन्य रहेगा आत्मा के साथ स्वप्न में भी रहेगा सुसुप्ति में भी रहेगा इसी प्रकार यदि ये जो तीनों अवस्थाएं आत्मा के होते तो उसी प्रकार रहना चाहिए जाग्रत अवस्था भी रहना चाहिए स्वप्न में रहना चाहिए सुसुप्ति में रहना चाहिए यह नहीं रहती वे विचार नहीं करते यदि आत्मा चैतन्य जिस प्रकार आत्मा का चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक है चैतन्य आत्मा का स्वभाव ही है स्वरूप है जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश रूपी है वैसे आत्मा का स्वभाव चैतन्य ही है तो ये स्थान त्रय ये तीनों स्थानों भी यदि ऐसा ही होता आत्मा के स्वभाव जो चैतन्य है उसी प्रकार होता तब क्या होता ना तरी तद्वदेव कम बेविकारती तब तो, तो क्या होता तरी तदेव चैतन्य बदव जैसे चैतन्य का भी नहीं करेगा क्यों उसका स्वरूप है अग्नि का स्वरूप दाहक है दाहकता ही अग्नि का स्वरूप है कहीं भी जाए अग्नि तो दाहकता रहना ही रहना है व्यविचार नहीं कर सकता छोड़ नहीं सकता तो चैतन्यता आत्मा का स्वरूप है उसी प्रकार स्वाभाविक है ये स्थान भी यदि स्वाभाविक होते जागृत स्वप्न सुश्रुष्ठ भी यदि स्वाभाविक होते आत्मा का स्वरूप होता तो नद्वद तब तो तद्वदेव चैतन्यवद तम न व्यविचरती न बेविचारी तुम्हारे रहती फिर वो उसको आत्मा को विचार करने योग्य तो न होते किन्तु अवस्था आत्मा को छोड़ देते हैं ये जो जागृत है अवस्था स्वप्न अवस्था में आत्मा के साथ नहीं है स्वप्न अवस्था जागृत काल में आत्मा के साथ नहीं है सुषुप्ति में दोनों अवस्था नहीं है छोड़ देते हैं अभी जागृत में सुश्रूपति नहीं है अवस्था आत्मा आत्मा को त्याग देते हैं है अगर चैतन्य के समान होता तो छोड़ना नहीं चाहिए था छोड़ देते हैं इसलिए बेविचारी है विचारिति बेविचारितिचे आत्मानम आत्मा का विचार करते आत्मा को छोड़ देते हैं त्याग देते हैं ये स्वप्न में गए तो जाग्रत हो गया जाग्रत में आए तो स्वप्न खो गया किन्तु आत्मा को नहीं है वही आत्मा जागृत में है वही स्वप्न में है वही सुप्त में तीनों कालों में वही आत्मा होता है विचारिति विचारितिचे आत्मान आत्मा को व्यविचार करते है ये तीनों अवस्थाएं स्थान प्रय आत्मान स्थान प्रय व्य तीनों स्थान एक प्रथमांत है आत्मानंद द्वितीय है ये तीनों स्थान जो होते हैं आत्मा को विचार करते हैं क्रमाक्रम आद्य हम कभी क्रम से भी विचार करेंगे जागृत से स्वप्न स्वप्न से सुषुप्ति क्रम से होगा सुषुप्ति से स्वप्न आदि कभी अक्रम एकाएक जागृत से स्वप्न में जाना या स्वप्न से जागृत में आना इत्यादि क्रम या अक्रम कोई नियम नहीं है इस तरह से तस्त्र स्थानत्वादि इसका तीनों स्थान वाला आत्मा को से तद व्यतिरिक्तम आत्मा सिद्धम इसलिए आत्मा का तीन स्थान वाला होने के कारण आत्मा उससे अतिरिक्त सिद्ध हो जाता है यह सुखता सोहम जागर मी इति अनुसंधान है देख प्रति होती है जो स्वजा था वही मैं जगह हुआ हूं अभी मैं वही जागरा हूं अभी यह नहीं कि दूसरा स्वजा था मैं दूसरा जगह हुआ ऐसा कभी कोई नहीं बोलता यह सुखता जो स्व सोहम जागरमी वही मैं जगा हुआ हूं अभी ऐसी प्रतिविज्ञा होती है यह सुप्ता सोहम जागर में ऐसे होने से आत्मा का विविचार नहीं है सोया हुआ अवस्था में जो आत्मा था वही आत्मा महों का रहा है आत्मा का विविचार नहीं है जागृत कालीन आत्मा अलग स्वप्नकालीन आत्मा अलग ऐसा नहीं कर सकते यह सुम जागर के अनुसंधान ऐसे प्रतिविज्ञा अनुसंधान मानी प्रतिविज्ञा प्रतिविज्ञा होने से एकत्व कस्य अवरतम तस् आत्मा न एकत्वम अवरतम उस आत्मा की एकता सिद्ध एक ही आत्मा है सुप्त अवस्था में जो आत्मा वही जागृत अवस्था में सिद्ध हो जाता आत्मा की एकता सिद्ध हो जाती है तीनों अवस्थाओं के कारण आत्मा भी सिद्ध नहीं होता एकत्व नहीं स्मृतियां घटा दो एकत्व एकत्व स्मृति से देखो घटा दि में स्वयं घटा होता है कल का जो घड़ा वही घड़ा है स्मरण एक ही होता है तो जानने वाला व्यक्ति वो स्मरण किसने आत्मा में है एक ही है एक तिदता एक ही स्मृति के द्वारा घटा दो घट आदि में एकत्व तो. स्मरण से ही बोलता है स्वयं घटा इत्यादि बोलता है धर्मा धर्म राग द्वेश मलस्य अवसाद आदि जितने भी मल हैं धर्माधर्मा आदि सब मल हैं आगे शरीर देने वाले हैं चाहे स्वर्ग शरीर दे चाहे नरका शरीर दे तो वेदांत के दृष्टि से सब ये मल हैं मल हैं त्याग है धर्माधर्म राग द्वेश धर्म है राग द्वेश जितने भी है सब मल मलस्य अवस्था धर्मत्व आदि अवस्था के धर्म जागृत स्वप्न सुशुक्ति आदि अवस्थाओं का धर्म है सब धर्मा धर्म आदि रागदोष आदि जितने भी हैं तद तीर के उससे अतिरिक्त आत्मा होने पर क्योंकि अवस्था का धर्म है अवस्था से आत्मा अतिरिक्त सिद्ध हो गया प्रतिविज्ञा आदि के द्वारा होने पर शुद्धत्व भी क्षति आत्मा में शुद्धत्व भी सिद्ध हो जाता है यह भी सिद्ध हो जाता है आत्मा शुद्ध है क्योंकि जितने भी मल है वो रागदेश अवस्था का है आत्मा का नहीं आत्मा शुद्ध सिद्ध हो जाता राष्ट्र में क्या होता है ना एकत्व शुद्धत्व असंग उसी का अर्थ कर रहे हैं ठीक है संघ से अपनी वैद्यत्व मैंने संबंध जो होता है वो जाना जाता है मेरा इसके साथ संबंध है ऐसा जाना जाता है जहां भी संबंध होगा संबंधी संबंध को जानता है जो संबंधी हो होगा संबंध वाला वो संबंध को जानता है मेरा संबंध कहां है तो संबंध जो होता है संग वो भी वेद्य होता है जाना जाता है घ से वैद्य संगम संबंध संबंध वेद्य होने से वेद्युन अवस्था, अवस्था धर्मत्वाद वो तो भी अवस्था का ही धर्म है कोई <coughs> जागरूकता अवस्था का ही धर्म है संग भी धर्मत्वाद धर्मत्व अंगीकारा अवस्था धर्मत्व स्वीकार करने से किया है इसलिए तद अति लेकिन तद द्रष्टुर उससे अतिरिक्त उस संघ जो दृष्टा है संबंध का जो देखने वाला दृष्टा है उससे अतिरिक्त तो, असंगत्व तो भी में संगत में भी संगत युक्त है ठीक हो जाता है असंगता भी सिद्ध हो जाती है युक्ति सिद्ध अर्थति में उदाहरण से सिद्ध असंगता आत्मा की उसमें एक श्रुति का भी उदाहरण देते हैं देवी युक्ति से सिद्ध है फिर भी का दृष्टान देते हैं वृद्धार्ण गुप्न शर्म उसको कहना चाहते हैं वृद्धार्व गुप्न शर्म है तदयता महामत्स्य इत्यादि है दृष्टान दिया है जैसे इस प्रकार के महान मत्स्य होगा नदी के बेग उसको कंपन नहीं कर सकता हिला नहीं सकता वो बेग को काट करके कि वो किनारा जाता है एक किनारा आता है ऐसे करने वाला एक ही मत्स्य होता है वो निन्न बिना नहीं होता उसके साथ कोई संबंध नहीं रखता उनके किनारों से कोई संबंध नहीं होता ठीक इसी प्रकार उस किनारे के स्थान पर जाकर स्वप्न है और आत्मा मत्स्य के स्थान पर है तो ये तीनों अवस्थाओं में घूमने वाला आत्मा का उन थानों से लेन देन कुछ भी नहीं है आत्मा असंग है असंगो ही अयम पुरुषा असंगो नहीं सज वही पर है। कहा कहना चाहते है महानादेरा नद्याम भादे नदी में होने वाला जो होता है नादे कहते हैं नादे महानादे स्रोत सा नदी का जो स्रोत है महान स्रोत है वेग जो स्रोत है महान नादे न स्रोत सा नद्याम भवा नादे स्रोत कहाँ होता है नदी में होता है धारा उसी को नादे कहा है महान नादे न स्रोत उस स्रोत के द्वारा अप्रकंट गति कंपन होने वाली गति नहीं महामत्स्य का सीधा तो धार काट करके उस किनारा पहुंच जाता है एक किनारा आता है अप्रकंट गति अति बलियान एक तिमी नाम का मत्स्य होता है बहुत बलवान होता है उसको भी निगलने वाले को तिमिंगल कहते हैं तिमी तिमिंगल बहुत बड़ी मछली होती है समुद्र आदि जाते हैं तीमी। ऐसे तिमी मत्स्य है तीमी। नद्या संचरण दोनों किनारों के नदी में संचरण करता हुआ उठार को काटता हुआ कभी वो किनारे जाता कभी वो किनारा करता है ऐसा करता हुआ क्रम संचरणार्थ क्रम से संचरण करता रहता हुआ कभी इधर आएगा कभी उधर जाएगा ऐसा करता हुआ भ्याम अतिरिक्च थे उन दोनों किनारों को किनारा छोड़ देता एक किनारा आता एक किनारा छोड़ता वो किनारा जाता तो वो दोनों किनारों से मत्स्य अलग है ऐसा सिद्ध हो जाता है ठीक एक दृष्टांत है न तो तत्व कहता है दोष गुणात्म उस मत्स्य में दोनों कुलों में जो कुछ दोष होगा हो गुण होगा जो कुछ होकर किनारों में कुल मानी किनारा न दोष न गुण कुछ नहीं देता अपना वहां गया इधर आया इधर गया उधर गया करता रहता है न अशोक को चिता अशोक मान्य मत्स्य वो जो मछली है कहीं भी वो उसके आसक्ति नहीं है वो किनारा भी नहीं किनारे भी कहीं संबंध नहीं करता ये तो ये है दूसरा दृष्टांत भी वहीं दिया है शेर पक्षी का बाल पक्षी का दृष्टान्त दिया है सुपर्ण पक्षी का दृष्टांत दिया है आकाश में उड़ता है पक्षी उड़ता है कहीं भी वो रुकावट नहीं होता चलता रहेगा उसी प्रकार यह आत्मा तीनों अवस्थाओं में चल रहा है जैसे पक्षी आकाश में घूमता रहता है उसको रुकावट नहीं कहीं गति उसको अवरोधक कहीं नहीं होता इस बुरा जागरण स्वप्न सुसूप में घूमता हुआ आत्मा को कोई गति का अवरोध नहीं होता इसके लिए दृष्टांत दिया वहीं पर ग्रगार न है शेण व सुपर्णवाई महामत्स्य दृष्टांत के बाद दूसरे दृष्टान्त वही गृहधार्मिक है शेण पक्षी का सुपर्ण हो पक्षी का नाम है बाजादी नवसी परिपतन आकाश में उड़ते हुए उड़ता हुआ जो पक्षी है कोचित अभी प्रतिहन भी उसका अवरोध नहीं होता कोई रोक नहीं सकता कोई इसी प्रकार आत्मा को कोई अवस्था रोक नहीं पाती जागृत अवस्था थोड़ी देर के बाद में आत्मा चला जाएगा जागृत प्रकृति रख नहीं सकता आत्मा जगह जगह रहता ही नहीं खो जाता पता ही नहीं आत्मा दूसरे अवस्था में चला जाता है तथे तो अयम आत्मा जैसे पक्षी का कोई अवरोध नहीं होता आकाश में ठीक इस प्रकार यह आत्मा का तीनों अवस्था कोई अवस्था भी अवरोध कर नहीं सकते ऐसा है तथा व्यय आत्मा क्रमेण प्रय संचरण क्रम से तो तीनों स्थानों में चल रहा है चलने वाला आत्मा कभी जागृत में है कभी स्वप्न में है कभी अपने इच्छा के अनुसार घूम रहा हो अवस्था उसको प्रतिरोध नहीं कर सकते रोक नहीं सकते संचरण पुख्ता लक्षण हो पुख्ता लक्षण मैंने असंग आत्मा है वो वह युक्त लक्षण युक्त हो लक्षण युक्त हो अंगीकर यही तो उसके मानना पड़ेगा असंग लक्षण तो अहत्मा होगा आत्म आत्मा, आत्मा असंग है होता है एक विश्व तेजस प्राजा स्थान क्रमण सचरता ऐक्यम वस्तुवतीत विवक्षण विश्व तेजस प्राजा तीन नाम पाता है आत्मा उपाधि के कारण जो स्थूल उपाधि सूक्ष्म उपाधि कारण उपाधि के कारण विश्व तेजस प्राज्ञ तीन नाम प्राप्त करने वाला आत्मा है स्थान त्रय क्रमेण ये तीनों स्थानों में क्रम से घूमने वाला जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीन स्थानों में घूमने वाला आत्मा का ऐक्यम एवं वस्तु वास्तव में एक ही है आत्मा तीन नहीं है वास्तव एक ही है आत्मा भिन्न नहीं हो सकता इतना हेत्वंतरम विवक्षण है इसमें दूसरे भी एक कारण बताना चाहते बताना। कर कर हैं तो करके कहते हैं कारिका के अवतरण दिया कारिका टीकाकारिका दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मन सतस्तुत आकाशे प्राजा स्त्रिधा देहे व्यवस्थि दक्षिणाक्षिमुखे विश्व मनस्तुत आकाशे हृदय विश्व जो आत्म है जागृत कालिन आत्मा है, है प्राधान्यकर्के शरीर में दें रहता है जाग्रत के विवाह काल में प्राहा मुख्य रूप से यह आत्मा दक्षिण आत्मा होता है दायने में रहता है इसका नाम विश्व होता है दायने आग में रहता है जब विवाह जागृत के व्यवहार करते हुए विश्व नाम रहता है मानसी अंत जैसा मन के भीतर में एक गीता नाम की नाड़ी है हृदय देश में गीता नाम की नाड़ी है कोई मन के मन में बैठ करके जब न करता है तो तेजस नाम प्राप्त करता है मन के भीतर अंत माने भीतर होता है जब तब तेजस नाम प्राप्त करता है आत्मा तेजस आत्मा स्वप्न अवस्था के आत्मा मन में होता है माने मनस्त उपाधि में होता है आकाश है तो हृदय प्राज्ञा हृदयाश इसको बोलते हैं उस परमात्मा जो बोलते हैं उसमें प्राज्ञा रहता है प्राज्ञा परमात्मा में एक होता है आकाश भौतिक आकाश में हृदय आकाश है हार्दाकाश जिसको बोलते हैं हृदय संबंधी आकाश आकाश्ब्र में एक विशिष्ट ब्रह्म में एक ओपये रहता है त्रिधा देहे व्यवस्थित है इस शरीर में तीन प्रकार से व्यवस्थित है आत्मा देहे त्रिधा व्यवस्थित शरीर में तीन प्रकार से व्यवस्थित है एक ही शरीर में अभी जागृत शरीर की बात में तीनों अवस्था दिखाएंगे भाष्य आदि में दिखाएंगे जागृत में तीन अवस्था है जब बाहर विषयों की इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं हम वो हमारे लिए जागृत है और वो जो प्राप्त विषयों का जब विचार करने लग जाते हैं भीतर अभी बाहि इंद्रियों के साथ में संपर्क छोड़ करके भीतर मन में विचार चलता वो हमारा स्वप्न है जागृत स्वप्न है और जब विचार भी समाप्त तो हो जाएगा ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं इसी अवस्था में वो है ये सुसुप्प्ति अवस्था एक ही शरीर में तीन अवस्थाएं दिखाने के लिए श्लोक है कहना ये तीन अवस्था जागृत में दिखाएंगे एक ही जागृत जागृत जागृत सोपना जागृत सुशुप्ति ऐसा तीनों यहां इस श्लोककारिका में दिखाना है ये कहेंगे ठीक है श्लोक तात्पर्य संग्रेस की श्लोक का जो तात्पर्य कार्यिका का तात्पर्य है उसका संग्रह करते हैं जागृत इत्यादि कहा जागृतावस्था विश्वादीनादर्शनाथ अय श्लोक दक्षिण जागृतावस्था में ही तीनों तिखान है आत्मा में विश्व तेजस प्राक तीनो तिखान है कहते हैं जागृत अवस्था में विश्वादि नाम प्रयाण विश्व तेजस प्राग्ञ तीनों को एक ही अवस्था में दिखाना है जागृत में दिखाना है जागृत अवस्था इसी जागृत में ही माने यहां पर ये भाष्य आदि में तात्पर्य दिखाएंगे जब हम इंद्रियों का ग्रहण कर रहे हैं वो उस काल में हम विश्व नाम हमारा नाम विश्व हो जाता है बाहर के इंद्रियों के द्वारा बाहर के विश्व का जो ज्ञान आर्जन कर रहे हो जागृत अवस्था में उसको कहेंगे जागृत जागृत जागृत हो गया और इंद्रियों पे जब ज्ञान हो चुका है भीतर में जब विचार चलेगा हमारे भीतर आप बंद हो गया भीतर विचार चलता हो उस काल में आप जागृत अवस्था मान नहीं पाएंगे आप उसको क्योंकि इंद्रियों के साथ में संपर्क नहीं है अब भीतर विचार चल रहा है वो जागृत स्वप्न है जागृत स्वप्न स्वप्न में जैसे मन में विचार होता है और कुछ नहीं होता यहां भी हो में विचार चल रहा है तो वो स्वप्न हो जाएगा जागृत स्वप्न और विचार जब बंद हो जाता है कभी हम गुमसुम अवस्था में पड़े रहे होते हैं, तो जागृत से सूखी हो जाएगा ये द्वितीय तारी कात्पर्य है बताना चाह रहा रहे जाग्रत अवस्था अवस्थाया में विश्वादी जो विश्वादी तीन हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ नाम एक ही अवस्था में दिखाना है विश्व तेजस प्राज्ञा तीनों को जागृत अवस्था में दिखाना चाहते हैं जागृरीवस्थ विश्वादीना तीनों का अनुभव दिखाने के लिए ये जो श्लोक है श्लोक में दक्षिण दक्षिणक्षी मुखे इसके लिए। अक्षी विश्व तेजस इत्यादि दक्षिण मुखम तस्वीन प्राधान्य द्रष्टा स्थूलाना विश्व अच्छा दक्षिणक्षी दाइन आखिर मुख्यमंत्री मुखम इव दक्षिणाक्षि मुखम इव ऐसा नहीं कर दाइना आठ मुख जैसा है प्राधान है प्रधान है यह आत्मा का मान जागृत अवस्था तो इसमें प्राधान लेना उसमें प्रधान रूप से रहना द्रष्टा स्थूलान दृष्टा बनता किसका स्थूल विषय का दृष्टा बनता है दाहिने आठ में विशेष होकर के जागृत अवस्था में जो स्थूल विषयों का दर्शन करता है दृष्टा बनता है तो विश्व अनुभू फूल विषमों का अनुभव पहुंचता है दृष्टा विश्व अनुभूम तो दृष्टा विश्व है वो अनुभव करता है फूल विषमों का अनुभव विश्व करता है तो। क्यों ये कैसे कहते हैं। देखो भाई ये जो वृद्धा स्तुति में आया है इंदो हवई नाम एसा यो अयम दक्षिण अक्षण पुरुषा की ऐसी श्रुति है उस काल में ना जब जागृत विषमों का भोग करता है उपभोग करता आत्मा इंद्रियों के माध्यम से विषयों का आयोजन करता है उस काल में इंध नाम होता है इसका इंद माने दीप्ति गुणवान प्रकाश गुणवान होता आत्मा का नाम इंदोह नाम में कहा इंदोह नाम ऐसा ये इंध नाम वाला हो जाता है ये आत्मा इंदि दीपताउ धातु है इंद माने प्रकाश प्रकाश नाम वाला हो जाता है प्रकाश गुण वाला हो जाता है आत्मा ऐसा कौन है ये यो अयम दक्षिण और अक्षम तो है जो दायने आंख में पुरुष है अक्षम सप्तम तथा अक्षणी होना था क्योंकि तो यहाँ पर सप्तमी का लुक किया है सुबाम सुलोभ पुरुष जादो सूत्र है तो सप्तमी लुक करके अक्षन करके बोला होता है दायने आंख में जो पुरुष है जो पुरुष माने आत्मा है यही है इंधनाम वाला हो जाता है उस काल में माना प्रकाश गुण वाला हो जाता है ये कहा है तो दाइने आत्म पुरुष होने पर इंद्राम प्राप्त करता जागरूकता अवस्था की चर्चा है इंद्रो हवा नामा ये सब यो यम दक्षिण अक्षन पुरुष है ऐसा कहा है जो दाए पुरुष है अक्षम माने अक्षणी समझनामा सप्तमी समझना अक्षणी ऐसा समझना है, समझना। ऐसा है। तो दाए आत्मे जो पुरुष है पुरुष माने आत्मा है वो इंद्राम का होता है ऐसा आया है स्मृति है भाष्य में स्वयं अर्थ करते हैं स्मृति का इंद्र दीप्ति गुण इंदि दीप्ता धातु है इंदि मान दीप्ति गुण वाला है प्रकाश गुण वाला है गुण वाला हो जाता है कौन आत्मा बैश्वाणर आत्मा ऐसा आत्मा माने ये भी जो प्रसिद्ध आत्मा है बैश्वाणर आत्मा जागृतकालीन आत्मा दीप्ति गुण वाला होता है आदित्यार्गत हो बहिराज आत्मा ऐसा आत्मा से लेना आदित्य के भीतर में जो विराट आत्मा है चक्षुषी से एक जो आदित्य के भीतर विराट आत्मा है और चक्षुवा जो दृष्टा है वो एक ही आत्मा है, दो नहीं मैंने अधिदेव से अभिन्न करके ये, ये अध्यात्म को कहा शंका होती है मम अन्यो हिरण्यगर्भ, गर्भ हिरण्य आदित्यात्मत जो पुरुष है जो हिरण्यगर्भ है वो अन्य है क्षेत्रज्ञ दक्षिण अक्षिणी अक्षोर नियंता, त्रष्टाचार अन्यो देहस्वामी और यह देह, देह के जो मालिक है ये क्षेत्रज्ञ जीव जिसको बोलते हैं क्षेत्र जो दक्षिणो अक्षणों नियंत्र दायने आठ का जो नियंत्रण है नियंत्रण करने वाला द्रष्टा देह स्वामी जो दृष्टा है जागरूक कालीन विषयों का, का द्रष्टा जो देह के स्वामी अन्य है वो तो कैसे एक होगा वो देखा कहते हैं सिद्धांत कहते न भिन्न नहीं सकता। तो हो सकता स्वतो भेद और कुकुमार रहने वाला पुरुष का और उसमें दोनों में स्वतः भेद नहीं है क्यों एको देव सर्वभूतेश गुणा यथाशूत्र एक ही देवता है सभी है। का छिपा हुआ एक ही चाहे आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्य गर्भ हो चाहे दक्षिण अक्ष में रहने वाला है एक ही देवता है कहा समय हो गया है यहां ओम भद्रम कर्मेरी भद्रम सीवी शांति